पातंज योग प्रदीप साधनपाद सूत्र पंद्रह संगति योगी के लिए सुख दुख दोनों दुख रूप ही है अब यह बतलाते हैं परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुख में सर्व विवेकिन क्योंकि विषय सुख के भोग काल में भी परिणाम दुख ताप दुख और संस्कार दुख बना रहता है और गुणों के स्वभाव में भी विरोध है इसलिए विवेकी पुरुष के लिए सब कुछ सुख भी जो विषयजन्य है दुख ही है या क्या जिस प्रकार विष मिला हुआ स्वादिष्ट पदार्थ भी बुद्धिमान के लिए त्याज है इसी प्रकार जिन योगी जनों को संपूर्ण क्लेश तथा उनके विभाग आदि का विवेकपूर्ण ज्ञान हो गया है उनको संसार के सब विषय सुखों में दुख ही दुख प्रतीत होता है क्योंकि इन सुखों में भी चार प्रकार का दुख सम्मिलित है जो नीचे व्याख्या सहित वर्णन किया जाता है परिणाम दुख विषय सुख के भोग से इंद्रियों की तृप्ती नहीं होती है बल्कि राग क्लेश उत्पन्न होता है जो जो भोग का अभ्यास बढ़ता है त्यों त्यों तृष्णा बलवती होती है यथा न कामह काम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते विषय कामना विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती किंतु हवन सामग्री के डालने से अग्नि के सदृश और अधिक भड़कती है अर्थात हवि ही सामग्री डालने से अग्नि बुझती नहीं किंतु और बढ़ती है इसी प्रकार विषय सुख के भोग से विषय सुख की कामना शांत नहीं होती किंतु और बढ़ती है विषयों के भोग से इंद्रियां दुर्बल हो जाती हैं अंत में इंद्रियों में विषय भोग की शक्ति बिल्कुल नहीं रहती और तृष्णा सताती है यह सुख परिणाम में दुख ही है ताप दुख विषय सुख की प्राप्ति में और उसके साधन में राग क्लेश उत्पन्न होता है और उनमें जो रुकावटें होती है उनसे द्वेष, क्लेश उत्पन्न होता है यह सुख के नाश होने का दुख सुख के भोग काल में भी सताता रहता है इसी कारण यह सुख परिणाम में ताप दुख है संस्कार दुख सुख के भोग के जो संस्कार चित्त पर पड़ते हैं उनसे राग उत्पन्न होता है मनुष्य उनके प्राप्त करने में यत्न करता है उनमें रुकावटों से द्वेष होता है इस प्रकार राग द्वेष के भी संस्कार पड़ते रहते हैं और उनके वशीभूत होकर जो शुभ कर्म करता है उनके भी संस्कार पड़ते हैं यह संस्कार आवागमन के चक्र में डालने वाले होते हैं इसीलिए यह सुख परिणाम में संस्कार दुख है गुण वृत्ति विरोध दुख सत्व रजस तमस एक क्रम से प्रकाश प्रवृत्ति और स्थिति स्वभाव वाले हैं इनकी क्रम से सुख दुख और मोह रूपी वृत्तियां हैं ये तीनों गुण परिणामी हैं कभी एक गुण दूसरे को दबाकर प्रधान हो जाता है कभी दूसरा उसको जब सत्व रजस तथा तमस को दबा लेता है तब सुख वृत्ति का उदय होता है जब रजस सत्व और तमस को दबा लेता है तब दुख और जब तमस सत्व तथा रजस को दबा लेता है तब मोह पैदा हो जाता है इन तीनों गुणों में परिणाम रहता है इस कारण इनकी वृत्तियों में भी परिणाम का होना आवश्यक है और सुख के पश्चात दुख और मोह का होना स्वाभाविक है यह गुण वृत्तियों के विरोध से सुख में दुख की प्रतीति है जिस प्रकार मकड़ी का जाला भी आँख में पड़कर अत्यंत दुखदायी होता है इसी प्रकार विवेकी योगियों का चित्त अत्यंत शुद्ध होता है उनको लेशमात्र दुख और क्लेश खटकता है इस कारण वे संसार के सुखों को भी सदैव त्याग्य और दुख रूप समझते हैं इसी प्रकार सांख्य दर्शन अध्याय छः में बतलाया गया है कुत्रापि कॉपी सुखीति, तदपि दुख सबलमिति, दुख पक्षे निक्षिपणते विवेचका क्या कहीं कोई सुखी है अर्थात कहीं कोई भी सुखी नहीं है जिसको सुख समझा जाता है वह सुख भी दुख से मिला हुआ है इसलिए उस सुख को भी दुख के पक्ष में वे के पुरुष संयुक्त करते हैं नानक दुखिया सब संसार सुखी वे जिन नाम आधार